हे हरी हे हरी कहां हो नहीं मिले नहीं मिले अब तो मैं ही खो गया और जब समय खो गया हूं तब से तुम्हें क्या सोची अब मेरे पीछे फिर रहे हो डूडी पीटते फिरते हो शोरगुल मचाते हो छाया की तरह पीछे लगे रहते हो दिन रात पीछा नहीं छोड़ते हरी लगे पाछे फिरत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 उसी को उसी से छिपाना नी सही हो मैं गई गोबाची छी अरे सखियो मैं तो खो गई खोल घूंघट मुख नाची अब क्या डरूं अब तो घूंघट खोल दिया है अब तो वस्त्र हटा दिए अब तो शून्य है शून्य का नाच हो रहा है जितबल देखा दिसदाओ ही जहां देखा वही दिखाई पड़ता है अब किससे छिपाना और किसको छिपाना बाहर भी वही भीतर भी वही कसम उसे दी होर ना कोई अब कसम भी खाऊं तो किसकी खाऊं उसकी ही कसम खाती हूं तो उसके सिवा है और कोई भी नहीं बहुमोक्कम फिर गई घरोई आ गई बहु फिर से घर जब गुरु की पत्नी बाछी जिस दिन गुरु का पत्र मिल गया प्रेम पाती मिल गई बहु घर आ गई नी में गई गोवा मैं तो खो गई सखियों नाम निशान न ना मेरा सयो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 अठे जाम विश्राम न कम कोई दुई ज्ञान की भाई जला के नी बुल्ल सा मुबारक लख देवो बही जान जाने गल्ला के नी अर्थात हे मेरी सखियो मैंने तो अपना यार पा लिया अपने आप को गमाकर यार पाया सयो मेरियो नी